ये सुस्वी में सुख है इसमें प्रमाण दिया परामर्श स्मरण परमा का लक्षण क्या कर्क संग्रह आया प्रमा का लक्षण क्या है परमा का लक्षण किसको मालूम है अब नहीं बनना पड़ेगा दोबारा परमा का लक्षण रुको देखा अब नहीं बना चुप रहा बार बार बोलना प्रमाण का आलोचना कोई बता सकते हो यथार्थ अनुभव हाँ यथार्थ अनुभव प्रमाण प्रमा करण यथार्थ अनुभव ही प्रमाण यथार्थ अनुभव ज्ञान दो प्रकार स्मृति और अनुभव स्मृति अनुभव रूप है या नहीं नहीं स्मृति प्रमाण नहीं प्रमाण अनुभव यथार्थ अनुभव को प्रमाण स्मृति अनुभव है नहीं है इसे स्मृति प्रमाण नहीं है प्रमा के के तोद तोद अनुभव प्रमाण है प्रमा का लक्षण क्या यथार्थ अनुभवो यथार्थ अनुभव क्या तद्वति तत्प्रकार का अनुभवो यथार्थ अनुभव प्रमेय यथार्थ सैचे तर्क मूल में है कम से कम मूल भी याद रहे स्मृति प्रमाण नहीं है तो स्मृति को क्या परामर्श को प्रमाण देते है नामर्श से अप्रमाणत् कथम तद परामर्श तो स्मरण है और प्रमाण तो स्मृति को नहीं लेते हैं तो उसके बल से सुख भी सिद्धिक होगी वो तो परमात्मक नहीं है स्मरण इतिहास प्रमाण नहीं होने पर भी मूलभूत तो अनुभव बला अभिप्रायण हा स्मरण का मूल है अनुभव अनुभव के बिना स्मरण होगा स्मरण का मूलभूत तो अनुभव अनुभव परमा है मूलभूत अनुभव बला अब तो अभिप्राय सिद्धि सुख की सिद्धि हो जाएगी भाति परामर्शोभूति परिदात्म सको भातिभा भाति परामर्श अनुभूत अनुभूत परामर्श अस्त अनुभूत विषय में स्मरण होता है अनुभूत विषय में स्मरण नहीं।, नहीं होता है इसे क्या सिद्ध हुआ अभी स्मरण करता है सुख मचित अभी सुख का अज्ञान का स्मरण करता है तो स्मरण से क्या सिद्ध होगा पहला अनुभव क्या था आशीत अनुभव सदा तदा, तदा में अनुभव आशी सुख का का अनुभव था तभी तो स्मरण हो रहा है सिद्धात्म सतो भाती सुखम अज्ञान अधिस अनुभव फिर किससे हुआ था सुस्वती काल में प्रमाण इंद्रिय कुछ नहीं रहे अंत कण अनुभव कैसे हुआ चिदात्म सतो भाती सुख तो चिदात्म रूप स्वयं प्रकाशे है, है। सुखम चिदात्म सतो भाती सुख क्या है चिदात्म रूप ही सुख कोई अलग नहीं चिद रूप जो वही सुख है स्वयं प्रकाश सतो भाती अज्ञान चिदात्म से ही अज्ञान का ज्ञान अज्ञान की साखी अज्ञान की बुद्धि और चिदात्मा भी अज्ञान का साखी है अज्ञान अज्ञान की बुद्धि किस है चिदात्मा से जो चिरात्मा स्वयं सुख रूप है स्वयं प्रकाश है सतो उसको प्रकाश के लिए अन्य कोई प्रमाणिक आवश्यकता है नहीं भाती स्वयं प्रकाश है और अज्ञान प्रकाश कैसे होगा तुम तो स्वयं प्रकाश प्रकाश आत्मा चित्रूप उससे अज्ञान की बुद्धि होती है अज्ञान का भी भान होता है प्रकाश होता है बुद्धि का अज्ञान का प्रकाश होता है प्रकाश करता है सो अवस्था नहीं सीखाश्म स्मरण ज्ञानम अवय होती श्लोक अनुभूते एव विषय अन्त में ही स्मरण होता है अन विषय का स्मरण नहीं होता है न अभूत विषय अननुभूत विषय नहीं क्या चिथ्वास्मदेत का शुक् अनुभव आसी अवगम्य अभवता अनुभव नहीं होता अब स्मरण कैसे होगा स्मरण होता है तो सरस्वती काल में अनुभव था जिसका स्मरण करा उसका अनुभव था एक का अनुभव दूसरे का स्मरण ऐसा होता है अभी स्मरण करता है सुख और ज्ञान का तो सुरस्वती काल में अनुभव सुख का था और ज्ञान का दोनों का था तो अब स्मरण करेगा दोनों का अनुभव नहीं होता स्मरण कैसे होगा अभी शंका कहते काल में कैसा अनुभव हुआ मनुष्य तो मन सहित नाम सुरस्ती काल में मन भी लेना हो गया अज्ञान में कारण नहीं, अरे इंद्र भी लेना होगी कोई ज्ञान करण है ही नहीं तो कथा कथम अनुभव अनुभव कैसे होगा अनुभव के तो प्रमाण चाहिए कोई प्रमाण नहीं ऐसा शंका करने से कहते कि अज्ञान अनुभव साधन वाह सुख का अनुभव हुआ था अज्ञान का भी अनुभव हुआ था में तो किसके अनुभव का साधन नहीं बोलते हो सुख अनुभव का साधन नहीं कहना चाहते हो अथवाज्ञान अनुभव का साधन नहीं कितने तो है कितने विकल्प हुआ दो प्रथम विकल्प है सुख अनुभव साधना नद्य सुख तो स्वप्रकाश चिद्री सुख ही आत्मा है स्वप्रकाश स्वप्रकाश चिद्रपण की अपेक्षा है और कर्ण की अपेक्षा नहीं स्वप्रकाश है चिदूप से कर्ण अनपेक्षा तो कर्ण का अपेक्षा नहीं करण जन्य से अनित होगा इंद्रजन्य नहीं स्वप्रकाश चिदुरुपात्मा करणी का पीछा इंद्रिय का पीछा बाह्य वस्तु तो जड़ के प्रकाश के लिए स्वयं प्रकाश चिद्र को प्रकाश करने के लिए करणी का पीछा नहीं कहेंगे अज्ञान हो के लिए न द्वितीय जो सब प्रकाश से सुख चिद्रत्मा उसी से ही अज्ञान का भान होता है सब प्रकाश से सुख बला देव सुख चिद्रुप आत्मा उसी के सामर्थ्य से ही आवरक अज्ञान प्रती अज्ञान है आत्मा का आवरक आवरण है अज्ञान आवरक ज्ञान की होती सतो प्रती सिखम अज्ञान स्वप्रकाश सुख से अज्ञान की अज्ञान की प्रतिति होती है भाति ज्ञानधी सदा अभी पर के सामर्थ्य ऐसी परामर्श अन्य अनुपत अनुभव हुआ था अनुभव ऐसी ठीक सूखम सुसूप भवम यदि सूखम सुश्रुति काल में होने वाले सुखों स्वयं प्रकाश है ये सिद्ध हो गया ननु संप्त सुख ऐसी स्वप्रकाश सुखत्व वो ब्रह्मानंद है इसमें क्या प्रमाण है ब्रह्मानंद स्वयं भवे सरस्वती काल में जीव स्वयं ब्रह्मान हो जाता है जो सूत्र सुख है वो ब्रह्मान है ब्रह्म रूप आनंद न संभवति। वो सौस्वत जो सुख है ब्रह्म रूप संभव नहीं माना भाण नहीं लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि लक्षण हो प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होगी प्रमाणित बिना वस्तु की सिद्धि कैसे होगी संस्कृत सुख ब्रह्म प्रमाण होना चाहिए प्रमाणे सूची प्रमाणे विज्ञानम आनंद ब्रह्म इत्यादि वाक्य से सदभात वाक्य से प्रमाण रूप से प्रमाण एक नई प्रमाण नई वाक प्रमाण एक ब्रह्म आनंद ब्रह्म विज्ञान मिति पठन्तः सकाशम सुखं ब्रह्म नेतर सुखंद्रह्म ब्रह्म विज्ञान आनंदमित भाजसने पठंसी बाज सन्नी शाखा में दुहजार निकान ब्रह्म ये वाक्य ब्रह्म पढ़ते अतः स्वखं सुसूति काल में जो स्वख हे ब्रह्म जो है है। बिज्ञाना। बिज्ञाना आनंद ब्रह्म आनंद विज्ञान विज्ञान आनंद ब्रह्म एक न इतरत ब्रह्म सेन्न ब्रह्म ब्रह्मनंद मानंद अभी स्मरण होता है जगने के बाद स्मरण होता है सुख का अज्ञान का जो स्मरण करेगा अनुभव उसको होना चाहिए और दूसरे को अनुभव अन्य स्मरण करेगा चरित्र को अनुभव हुआ था मैत्र स्मरण करेगा नहीं, नहीं। मित्र स्मरण करता है तो मैत्र को अनुभव बताना चाहिए अभी जो स्मरण हो रहा रह है विज्ञानमय को है, जीव अभी स्मरण कर रहा है बुद्धि के द्वारा स्मरण करके कहता है सुश्री में बुद्धि नहीं रहती है अनुभव किसको हुआ स्मरण कौन करेगा दूसरा किसे? जो स्मरण कर रहा है वो अनुभव करता होना चाहिए इसको लेकर शंका कहते है अनुभव स्मरण एकाधिकरण तो नियमत नियम एकाधिकरण अनुभव का अधिकरण होगा चैत्र अस्मरण का अधिकरण होगा मैत्र ऐसा होता है अनुभव स्मरण का एक अधिकरण अनुभव का करता ही स्मरण का करता होगा एक अधिकरण होता है सुखम अहम अस्वाक्ष बड़े पुस्तक मट गया सुखम अह महम अस्वाक्ष न किंचित अदिशम ये स्मरण करता है उठने के बाद किसका स्मरण कर रहा है से सुखा ज्ञान सुरस्वी काले होने वाले सुख और अज्ञान दोनों का स्मरण कर रहा है जीव और को नज्ञान में शब्द वाच्य न जीवे न विज्ञान में शब्द वाच्य जीव स्मरण कर रहा है बुद्धि के द्वारा विज्ञान में कोश तो जीव स्मरण कर रहा है और जो स्मरण कर रहा है तस्व दो मात्रा तस्व सुखाद अनुभवी तृत्व वक्तव्य जो स्मरण कर रहा है वो सुख और ज्ञान का अनुभवी होना चाहिए तो सूचित काल में रहना चाहिए विज्ञान में शब्द वाच्य जीव और विज्ञान बुद्धि जो उपाधि लीन हो जाती है विज्ञान में नहीं रहा तो फिर स्मरण कैसे करेगा सुखा का अनुभवी तो तुम विज्ञान में शब्द वाचन में करना चाहिए इस आशंका करके उत्तर देते है तब विज्ञान से अज्ञान कार्य वो जो विज्ञान में कुछ उपाधि है विज्ञान बुद्धि है वो अज्ञान का कार्य है अज्ञान का कार्य बुद्धि है विज्ञान वो अज्ञान में विलीन अज्ञान में लीन हो गया लीन हो जाने से अज्ञान कारण रूप से सूक्ष्म रूप से रहा बुद्धि विज्ञान बुद्धि विज्ञान कारण रूप से रहा अज्ञान रूप से रहा अत्यंत अभावनीयता लीन हो जाते मतलब वो तदरूप से रहा धीर तो बिलीन पिघल गया तो रहता है विलीन होने पर ही रहता है इसी प्रकार वो विज्ञान अज्ञान में लीन हो गया किंतु तो कारण रूप से ऐसी से रहने से न अर्थात वो रहता है माँ एवं अभिप्रायण सिद्धांत रहता है यदि ज्ञान तत्र ली नौ विज्ञान नो मू विलयावस्था विलयावस्था निद्रा निद्रा तत्र ज्ञान जान विलयावस्था निद्रा ज्ञान तत्र तौ विज्ञानमन मौलौ अज्ञा कारण तत्र ती विज्ञानमच मनमच् विज्ञानमनमय मय अंत विज्ञान मन विज्ञान मन से तौरकार विज्ञान मनमय विज्ञानम और लीनो लीनो लीनौ अज्ञानी तत्र अज्ञानी लीनो क्यों लीन होते तय विलयावस्था निद्रा तयो तो विज्ञान मन मयूर जो विज्ञान और मन है उपाधि दोनों लीन हो जाए तो निद्रा होती है अवस्था निद्रा तो है और अज्ञान क्या है अज्ञान, सही वही। वह अज्ञान है प्रश्निकाल में अज्ञान रहता है? है अज्ञान होता है वो अज्ञान में सब लीन होगी वही निद्रा है न किंचित तो अविधि समिति स्मरण अन्य अनुपत्या गम्यम यद्ञान अस्ती अर्थापति प्रमाण हुआ अज्ञान में न किचित अभी स्मरण होता है अनुभव के न स्मरण होगा नहीं स्मरण से अनुभव मेरा अनुपत्या अनुभव हुआ था अनुभव हुआ अज्ञान था स्मरण अन्यथा अनुपत्या अर्थापति से ज्ञामान हुआ, हुआ तो अज्ञानन अज्ञान। जो अज्ञान ज्ञामान हुआ यद अज्ञानन तीनौ विज्ञान मन वो जो नहीं लीन होगी तस्मिन अज्ञान तौ विज्ञान एक विज्ञान में होता है प्रमाता और मनो में पकते प्रमाण क्योंकि मन है अंतकरण मन है प्रमाण और विज्ञान में निश्चय करने वाले प्रमाता अंत करण अवश्य चाहते न प्रमाता है ऐसे दोनों भेद करते है परमाणु से मनो को रखते है और बुद्धि को बुद्धि उपाध्यय से प्रमाता है परमातृ प्रमाण तेना प्रसिद्ध हो तो जो वृत्ति ज्ञान है मन परिणाम है ये प्रसिद्ध विज्ञान मनोमय कुछ विज्ञान तो आज परिप्रीज्य कारण रूपित हो विलीनो का क्या सही अपना जो विज्ञान तो मनस्व तो आकार है उसको छोड़ करके कारणों से रहते हैं घी तो कठिन है लीन हो गया जो काठिन्य को छोड़ करके पिघल जाते हैं अब घी तो है कारण रूप से कारण सूक्ष्म से है आकार परित्यजय कारण हो गए विज्ञान मन आकार को छोड़ कर गए अज्ञान कारण रूप से रहते हैं अतः तदुउपाधिक से न अनुभवी तत्व इतो तदुपाधिक विज्ञान उपाधिक न अनुभवी तदउपाधिक विज्ञान जब लीन हो गया तदउपाधिक अनुभविता नहीं हुआ विज्ञान उपाधिक विज्ञान स्वयं सर्व रहा बुद्धि नईरम से तर्द उपाधि का में अनुभवी तुत्व तो नहीं वो अनुभवी तुत्व तो, तो साक्षी है किंतु तो वो साक्षी के लिए बताएंगे अभी तत्र उपपत्ति महा तयोर ही विलयावस्था निद्रा क्योंकि दोनों विलय होने पर ही निद्रा होती है निद्रा अवस्था में विज्ञान मन नहीं रहतीलीन हो गयी इसलिए विज्ञान उपाधि बुद्धि उपाधि का अनुभव नहीं करता है अनुभव कर करता है तो साक्षी अज्ञान आकार वृत्ति है इसमें अज्ञान कारण है विज्ञान मनो का कारण है अज्ञान अज्ञान आकार वृत्ति है अज्ञान आकार वृत्ति विशिष्ट चैतन्य ही साक्षी रूप से प्रकाश करता है अज्ञान को सुख को अभी स्पष्ट करेंगे ही, ही विलयावस्था ही का अस्मत कारण अभी अस्मात तयोर विज्ञान मनोम ओर विलयावस्था निद्राई उच्चते विज्ञान मन में दोनों लय हो जाए तो निद्रा होती है विज्ञान विरति सुक्ति तो विज्ञान की विरती तो की विरति, विज्ञान का अभाव हो जाएगा समाप्त हो जाएगा तो सुस्ती होगी ज्ञान नहीं रहता है जिसे ज्ञान अभाव हो तो सुशुति होती है तभी निद्रा में बिल्नो इतने वक्तव्य तो निद्रा में विलुनो कहना चाहिए इसलिए विज्ञान विरति सुखती है तो सुखी तो निद्रा है तो कहतेम ही, वो निद्रा ही अज्ञान निद्रा सै वो निद्रा अज्ञान विद्रा अज्ञानी काल में सुरस्वती अवस्था में विज्ञान में रहा विलय हो गया अभी संख्या के तना ही संसुत सुखादी अनुभव काले असत विज्ञान में से संस्कृत सुख आदि अज्ञान का अनुभव काल में सुसुत अवस्था में विज्ञान में था असत था विद्यमान था असत विज्ञान में से अनुभव काल में जो विज्ञान में नहीं रहा और प्रबुद्ध काल में कैसे स्मरण करेगा अनुभव काल में विज्ञान में नहीं रहा तो प्रबुधे कथम तत्मर्तृत्व तय को सुख और अज्ञान का स्मरता कैसे होगा विज्ञान में संख्या सिद्धांत कहता है सुसूची में विज्ञान में बिल्कुल समाप्त हो गया, तो गया। निरन्वय बिना तो नहीं विलय अवस्था में तत्वरूपनाश अभाव लीन हो जाने पर भी स्वरूप का नाश नहीं होता है और विज्ञान तो आकार नहीं है रहता है किन्तु कारण रूप से रहता है विलय अवस्था उपाधि मत आनंदमय रूपेण अनुभवित उपाधि वाले हो आनंदमय को घनी भाव उपाधि समर्पित एक से घटते विज्ञान सदवाच्य घनी भाव उपाधि घन हो गया तो विज्ञान और वो विलय हो गया तो आनंदमय कोश हुआ कारण रूपे विलयावस्था उपाधि वालय आनंदमय रूप से अनुभव करता है और जैसे गृतक एक विलीन अवस्था एक घनी भाव कठिन अवस्था दोनों घर तक ठीक इसी प्रकार उपाधि वाले आनंदमय अनुभवी अनुभविता और विज्ञान सद्वाच घनी भाव उपाधि के अन्य पर स्मृत्व पाठ स्मृत्वे ऊपर भी जेते स्मृत्व एक से घटते इस अभिप्राय एक में वही अनुभवी तो एक में है केवल इतने कारण अवस्था में सुश्रुति काल में विधीन अवस्था है और घनिभाव है जागृत अवस्था में विज्ञान में शनिभाव हो गया वही एक ही है और कारण और कार्य कार्य कारण एक ही और ज्ञान ही विज्ञान कार्य हो जाता है और सुश्रूचित अवस्था में ज्ञान रूप हो गया विधि नृतावत पश्चात साध्वी ज्ञान मो घना घना बिलीनावस्थ आनंद बिलीना मै शब्द न कथ्य मैं शब्द नृतविंदीन घृतवत् पश्चात विज्ञानमय घन सिलीन घृत घनी हो जाता है इस प्रकार पश्चात विज्ञानमय घन हो जाता के है पश्चात बिलीनावस्था है आनंदमय शब्द से कहते हैं, बिलीनावस्था विज्ञान में ही आनंदमय शब्द ने कहते थे बिलीन होने पर आनंदमय और घनिभाव हो गया तो विज्ञान में हुआ यथाग्न संयोगादी निलीन घृतम अग्नि अग्निशम से आदि से सूर्य गिरण से ग्रीता है पश्चात वायु आदि संबंध सम्बन्धात ठंडा होने पर घनी घन हो जाता है ठीक इसी प्रकार एवं जागृत आदि से भोग प्रदर्शन क्षय क्षेत्र जागृत में भोग होता है सपने में भोग होता है भोग देने वाले कर्म है, कर्म के बिना भोग नहीं हुआ पुण्य पाप कर्म फल भोग होता है जागृत काल में सप्ने काल में जागृत तो भोग प्रद कर्म समाप्त होने पर स्वप्न अवस्था है स्वप्न भोग प्रद कर्म समाप्त हो गया फिर सुसूचित अवस्था है फिर जागृत तो भोग प्रद कर्म तैयारी हो गया फल देने के लिए भोग देने वाले कर्म फल देने की तैयारी हो गया तो सुसूची अवस्था नहीं रहेगी भंग हो जाएगा कर्म फल देने की तैयार हो गया तो सुसूची अवस्था से हट जाएगा स्वप्न अवस्था शुरू हो जाए नहीं तो जागृत अवस्था को जाएगा कर्म न क्षय अवसाग जो जागृत में भोग देने वाले कर्म जागर स्वप्न में जो क्षय हो जाएगा तो वह निद्रा रूपे नंतकर्ण अंत करण लीन हो जाता है निद्रा रूपेण अज्ञान रूप से लीन हो गया अज्ञान रूप से रहा फिर पुनर्भोग प्रबोधे जब जागृत स्वप्न भोग देने वाले कर्म तैयार होगी फल जन के लिए फिर प्रबुद्ध जग जाएगा विज्ञान आकार तो विज्ञान का आकर्षक घनीभूत हो जाता है अंतक अत तदुपाधिक विज्ञान में घन सन्तकोण उपाधिक विज्ञान में घन हो गया पहले आनंदमय रूप से था अभी विज्ञान सव पूर्व विलयावस्था उपाधिक सन आनंद मयूच्य पहले विलयावस्था उपाधिकलयावस्था उपाधि आत्म न सिलधिक होते हुए आनंदमय कहा जाता है और धनोपाधि को होकर आत्मा को विज्ञान में कहा जाता है एक ही ये केवल उपाधि में अवस्था भेद है अत्यंत भेद नहीं है, है। आनंद मयु उत्तम एवं अर्थ स्पष्टीकर आनंदमय जो कहा गया उसको स्पष्ट करते आनंदमय किसको कहते हैं के साहे है। सुक्ति पूर्व क्षण बुद्धि सुक्ति पूर्व क्षण भृत्ता सुख बिंबिता सैब तदिब सहिता लीनानंदमय स्तना बुद्धि सुक्तिपूर्वक्षण या सुखबिंबिता बुद्धिवृत्ति सै तद्बिब सहिता लीना आनंदमय तथ आनंदमे आनंदमित उच्य सुक्तिपूर्वक्षण या सुखबिंबिता बुद्धिवृत्ति प्रश्रुति के पूर्व अवस्था बुद्धि बुद्धिवृत्ति है जागत स्वप्न वृत्ति है उसमें सुख रूपा आत्मा का प्रतिबिंब होता है बुद्धि स्वच्छ है सत्वगुणों का कार्य है सुख का प्रतिबिंब होता है सुख बुद्धि, बुद्धिवृत्ति सुख प्रतिबिंबित सुख प्रतिबिंब युक्त जो बुद्धि बुद्धिवृत्ति है सै लीना भवती सुस्त में लीन हो जाती है कौन बुद्धिवृत्ति बुद्धि का परिणाम है बुद्धिवृत्ति बुद्धिवृत्ति लीन हो जाती है अवस्था में बुद्धि बुद्धिवृत्ति जब लीन हो जाएगी उसमें वाली जो प्रतिब उसके साथ भी प्रतिबंध होगी किसमें अज्ञान में उसमें प्रतिबिंब रहेगा बुद्धिवृत्ति में प्रतिम्ब था सुख का प्रतिबिंब उसमें अज्ञान में रहेगा तथा आनंद में उसको आनंद में कहते पहले आनंद भू करता था वृत्ति वृत्ति ही कहा गया है प्रमोद जागृत अवस्था में वृत्ति है, है। इष्ट दर्शन से इष्ट प्राप्ति होने पर मोद इष्ट भोग करने पर प्रमोद ये ये जो वृत्ति है अंतपण में जागृत स्वप्न अवस्था में है वो क्ष्म रूप से कारण में लीन होने पर प्रिय आदि वृत्ति वाला है अज्ञान प्रिय मोदो समय पहले थे प्रिय मोद वृत्ति थी वो तो वृत्ति कारण रूप से अज्ञान में लीन होने पर तद विशिष्ट हो गया वही आनंदमय को अज्ञान ही है आन। अनिर्वाच आन। अज्ञान ही आनंदमय को तद आनंद जो वृत्ति में प्रतिम्बित सुख आनंद था वो विष्ण में रहा इस आनंदमय हुआ सुखते है पूर्वस्म अव्य क्षण अव्यूर्क क्षण में या अंतर्मुखा बुद्धिवृत्ति बुद्धिवृत्ति अंतर्मुख हो जाती है आत्मा की ओर तो स्वरूप सुख प्रतिबिंब युक्त होती स्वपभूत सुख का प्रतिबिंब से युक्त हो जाती बुद्धिवृत्ति उसके पश्चात अनंतरम तत् प्रतिबिंब सहिता से वृत्ति निद्रा रूपे में मिले बुद्धिवृत्ति है प्रतिबिंब है सुख आनंद का प्रतिबिंब है उसके साथ बुद्धि बुद्धिवृत्ति लीन हो जाती है निद्रा अभियान ऐसी तो उसका ना नाम आनंद मित तो अभी उच्च कहा जाता है तो तो तो तो जो आनंद में सुचित अवस्था में रहा वही जागृत अवस्था में अभिज्ञान में आकार को प्राप्त करता है वो आगे बताएंगे Om Om Om कितना नाम चेतर का संग्रह मैं आपसे पूछते उन्हें चार क्या क्या बोलो अनुमान ये चार प्रमाण है प्रमि कितने हैं चार क्या क्या है प्रत्यक्ष अनुमिति छब्दी प्रमिति ठीक है किसको प्रमिटी कहती है प्रमि का क्या लक्षण कुछ या तो बता सकते हो आपने पढ़ा तर चला, चला।, चला। कितने? अच्छा प्रमित के बताओ प्रमा के कारणों को प्रमि प्रमा के कारण प्रमित नहीं प्रमा प्रमित पर्यावैसे की प्रमा प्रमित क्या उसका लक्षण है प्रमा के लक्षण क्या है यथात अनुभव प्रमा वही प्रमिति है प्रमा प्रमिति पर तो है और प्रमा करणों को प्रमाण कहते हैं किसको कहते हैं कारण क्या छुट गया